जय श्री कृष्ण नमस्कार श्रीमद भगवद गीता के अध्ययन में द्वितीय अध्याय सांख्य योग के आज के सत्र में सबका स्वागत और अभिवादन तीन बार ओंकार के साथ आज के सत्र का प्रारंभ करेंगे फिर प्रार्थना करेंगे करते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिम प्रभ निर्विघ्न कुर मे दर्वकार्युदा या कुंदेन्दु तुषारहधवला या शुभ्रवस्वृता या वीणा या श्वेतना या ब्रह्च्युतर प्रभृतिद सद विता पातु सरस्वती भगवती निःशजाड़ वसुदेव वसुदे वसुतंद कंसचाणूरमर्दनम देवकी परंदे जगदुरु आ सहनावतू ववतु सहनो बुनक्तु सहवीर्यं कहे तेजस्वीनावदीत मि विषा वह आ शांति शांति पारायण करते हैं अथ द्तीध्यावाच तथा कृपया विष्ट अश्रुपूर्णकुलेक्षण विषीद्त वाक्य उवाच मधुसूदन कुतस्त्वा कतस्वाकलिद विषमे समुपस्थितम् अनार्य अकीर्ति अनाजुष्टस्वर्ग्यंकीर्तिकमर्जुन क्लैब्यम मगम पाथ नैतुप्य क्षुद्रृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष पर अर्जुन उवाच कथम भीष्म संख्ये भीष्म्रोणं च मधुसूदन ईशुभ प्रतिस्यामी पूजाहासूदन गुरू ना हिम महावान् े भोक्त्यमी ह लोके अर्थका हुंजीयोगा रुधिप्रदिग्धा न चैतद्व कतर नो गरी यद्वा मा यदिवानो यदि वा नो जु या हजिजी विषामस्वस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र काोषोपहतस्वभा पृावाम धर्मस मूढ़चेता येयशा निश्चित रूहित ते शिष्यस्ते हम शादी मन यहाँ तक हमने किया है अगला श्लोक आठवा श्लोक एक एक चरण में बोलता हूँ आप दोहराएंगे फिर साथ में बोलेंगे नहीं प्रपश्याद नही प्रपश्या मिममापनुदया छकमुषण योकमुषण इन्रिया अवाप्य भूमत्नमुद्ध अवाप्य भूमसपत्नुद्ध राज्य सुरामी चाधिपत्यं राज्यम सुराम चाधिपत्यं साथ में सब बोलेंगे नहीं प्रपश्यामी मच्छोकूचणिंद्रिया अवाप्य भूम सपत्न मृदम राज्य दोबारा नी प्रपश्या मपनुद्याषण अवाप्य भूमत्नमुद राज्य सुराणाममी चाधिपत्य अर्जुन ने भगवान की शरण ली है शिष्यत्व का स्वीकार किया है और जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि शिष्य यानी जिसके ऊपर शासन हो सके द पर्सन हु इज मेंटली ट्यून्ड टू बी गवर्नड जिसके ऊपर शासन हो सके अनुशासन हो सके ऐसी जिसकी मनस्थिति है वह सही शिष्य है अर्जुन ने शिष्यत्व ग्रहण किया है परमात्मा की शरण में गए हैं और ये करते हुए वो अपनी मनोदशा जो है जिस सिचुएशन में उनकी जो मानसिक स्थिति है उस स्थिति को इस श्लोक में उसका वर्णन कर रहे हैं अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि येय से अनिश्चितम ब्रूहित जो मेरे लिए श्रेय है वही मुझे कहिए उसको यहां अर्जुन जोड़ते हैं ही से ही क्योंकि मुझे मेरा जो श्रेय है वो आप मुझे जरूर कहिए ही क्योंकि न प्रपश्यामी न यानी कि नहीं प्रपश्यामी यानी कि देख रहा हूं मम मेरा अपनुद्यात दूर हो सकता है विच कैन बी रिमूव न ही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात न यानी कि नहीं ही यानी कि क्योंकि क्योंकि करके अगले श्लोक के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूं मेरा दूर हो जाए क्या यत जो शोकम संधि है ये पूरा यक्षोकम उच्चोषणम इंद्रियाम में संधि जरा देख लेते हैं यत शोकम उच्चोषणम इंद्रियाम फिर से यत शोकम उच्चोषणम इंद्रियाणाम यानी कि चार वर्ड्स की संधि है यहां यानी जो शोकम यानी शोक उच्चोषणम यानी जो सुखाने वाला है विच इज ड्राइंग अप शो कैन इ ग्रीफ उच्छोषणम यानी विच इज सुखा रहा है विच इज ड्राइंग अप किसको ड्राइंग अप इंद्रियाणाम मेरी इंद्रियों को माई सेंसिस मेरी जो इंद्रियां है मेरी सेंसिस जो है उसे उन्हें सुखाने वाला जो शोक है वो दूर होगा ऐसा मुझे दिखता नहीं है क्या होने से शोक दूर नहीं होगा ऐसा दिखता है अवाप्य अवाप्य यानी मिल भी जाए मुझे हैविंग ऑपटेन इफ आई ऑप्टेंड ऑल दीज थिंग्स अवाप्य यानी मिल जाए क्या मिल जाए भूम यह संधि है भूमा व सपत्नम रुद्धम उसमें भूमौ असपत्नम रुद्धम भूमव असपत्नम रुद्धम भूमौ यानी पृथ्वी के ऊपर ऑन दिस अर्थ असपत्नम यानी शत्रु रहित कोई एनिमी नहीं है अनराइवल्ड रुद्धम रुद्धम यानी समृद्ध धनधान्य से भरपूर प्रॉस्परस रुद्धम यानी समृद्ध प्रॉस्परस क्या राज्यम राज्य किंगडम सुराणाम अपि सुराणाम यानी देवताओं का अपि भी देवताओं का भी या तो देवताओं के ऊपर भी ऐसा मेले कह सकते हैं देवताओं का भी या तो देवताओं के ऊपर भी च यानी और अधिपत्यम यानी आधिपत्यम आधिपत्यम यानी उनके ऊपर भी आधिपत्य हो जाए उनके ऊपर भी मेरा कमांड हो जाए यानी पूरे श्लोक का अर्थ है कि हे प्रभु क्वेश्चन से कह रहे हैं कि मैं आपके शरण में आया हूं मुझे आप मेरे श्रेय में जो है उसका उपदेश कीजिए क्योंकि मुझे मेरी ये जो इंद्रियों का जो शोक है मेरी इंद्रियों को जो ये शोक सुखा रहा है उस शोक को मिटाने वाला दूर करने वाला कोई उपाय मुझे दिख नहीं रहा है यदि मुझे इस सारी पृथ्वी के ऊपर का शत्रुरहित धनधान्य से समृद्ध राज्य मिल जाए या तो स्वर्ग में देवताओं के ऊपर भी मेरा आधिपत्य हो जाए फिर भी हे कृष्ण मेरा ये शोक दूर होने वाला नहीं है इसलिए ये यम ब्रूहित अन में इसलिए मेरे श्रेय में जो है मेरे लिए अच्छा जो है वो आप मुझे बताइए अर्जुन के मन में शायद ऐसा हो सकता है कि भगवान युद्ध करने के लिए कह रहे हैं और मैं युद्ध करूंगा और विजय हो जाएगी तो विजय होने पर यह सारा साम्राज्य मिल जाएगा तो मेरे जो चिंता है शोक है मेरे स्वजनों की मोहा शक्ति है वो सब मिट जाएगी तो इसका अर्जुन खुलासा कर रहे हैं अपनी ओर से कि ये शोक मेरा ऐसा है मेरी ऐसी दशा हो गई है कि मुझे इतना बड़ा विजय भी मिल जाए पूरे पृथ्वी तो का साम्राज्य न तो पृथ्वी का साम्राज्य स्वर्ग का भी साम्राज्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं होगा इन शॉर्ट मटेरियल वर्ल्ड की जो भी उपलब्धियां हैं वो मुझे मिल जाए पृथ्वी और स्वर्ग की तो भी मेरा ये जो शोक है वो दूर होने वाला मुझे दिखता नहीं है अर्जुन पहले अध्याय में भी ये कह चुका है कि मैं विजय नहीं चाहता हूं नया राज्य चाहता हूं पहले अध्याय का बत्तीस व श्लोक देखिए न कांक्षे विजय कृष्ण न सुखानिच सुखा निच किम नो राज्य न गोविंद किम यही बात अर्जुन यहां भी दोहरा रहे हैं कि पृथ्वी का दनधान्य संपन्न निष्कंटक राज्य मिल जाए देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए इट डजेंट हेल्प मी पहले श्लोक में पहले अध्याय में जो अर्जुन कह रहे थे विजय नहीं चाहता हूं ये सुख वगैरह नहीं चाहिए ये भोग वगैरह नहीं चाहिए तभी अर्जुन के मन में बात ये थी कि मैं मेरे सगे संबंधियों को मारकर ये राज्य भोगूंगा तो मुझे क्या सुख मिलेगा वहां कौटुंबिक ममता थी मोह था यहां अर्जुन कुछ दूसरी मनस्थिति पर है यहां अर्जुन को युद्ध से उपराम हो रहा है ही वॉन्ट्स टू नाउ गेट आउट ऑफ दिस वॉर क्योंकि मात्र अपने सगे संबंधियों को मारने की जो मन में बात आई थी वो ही नहीं है ही इज गोइंग बियॉन्ड दैट और अर्जुन कह रहे हैं कि ये संपत्ति ये भोग विलास, यानी ऑल दिस मटीरियल प्लेजर्स आर नॉट गोइंग टू सॉल्व माई प्रॉब्लम आई वॉन्ट समथिंग विच इज इटर विच इज डिफरेंट यानी अर्जुन को अभी अपने कल्याण की वृत्ति पैदा हुई है तो पहले अध्याय में जो बात थी युद्ध से मुकर जाने की और यहां जो अर्जुन बात कर रहे हैं ये दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है कई भाष्यकारों ने ऐसा भी कहा है कि अर्जुन ने सातवें श्लोक में शिष्यत्व ग्रहण किया भगवान से कह दिया कि मेरे श्रेय में जो है वह आप मुझे जरूर कही देन ई शुड है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कृष्ण ही डजेंट नीड टू से एनीथिंग फर्दर लेकिन यहां कुछ बात अर्जुन की मनस्थिति अलग है यदि युद्ध करना है या सन्यास लेना है भिक्षाटन करना है ये दो बातों में से एक को यदि चूज करना होता मे भी कृष्ण ने भी कह दिया होता और कृष्ण ने कहा भी है कि युद्ध करो करके लेकिन अर्जुन के मन को समाधान नहीं हो रहा है और मन उनका चकरा रहा है उनको तत्कालिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है और उसके अभाव में उसको उनको अंदर से बहुत पीड़ा हो रही है और जो बोलते ना कि अंदर से एक प्रकार की घुटन हो रही है और इस गुटन का जो कारण है वो कारण को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं वो असमर्थ अपने आप को पा रहे हैं और इसलिए ये शोक इतना गहरा होता जा रहा है कि उनकी ज्ञानेंद्रियों पर भी इसका प्रभाव हो रहा है ना तो ठीक से देख सकते हैं ना तो ठीक से सुन सकते हैं और अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे बड़े प्रतापी थे तो एनी इंटेलेक्चुअल अर्जुन वाज एन इंटेलेक्चुअल तो कोई भी इंटेलेक्चुअल के सामने कोई ऐसी समस्या आ जाए तो ही विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट क्योंकि उनके मन में हमेशा एक प्रकार की जल्दी होती है अधिराई होती है कि चलो इस समस्या का शीघ्र हल करें और उसे पीछा छुड़ाए हम भी हमारे जीवन में कभी भी कोई भी समस्या आती है ज इंटेलेक्चुअल अपॉन इट कि भाई चलो इस हाउ टू गेट रीड ऑफ इट कैसे इसको सोल्व करें जल्दी से जल्दी और उस समस्या से हम उसका सोल्यूशन निकाल के बाहर निकल जाते हैं एट द अर्ट अर्जुन का भी यही स्थिति थी लेकिन अर्जुन ने अपनी बुद्धि से इस समस्या को हल करने का बहुत प्रयत्न किया ये ट्राइड इज लेवल बेस्ट लेकिन उनको सफलता नहीं मिली अनसक्सेसफुल और ये अंदर जो दुख है वो दुख इट इज नॉट फॉर अक्वायरिंग एनी मटीरियल प्लेजर्स कि कोई संपत्ति के लिए या तो कुछ प्राप्त करने के लिए है ऐसा कुछ नहीं है समझो कोई व्यक्ति है उसके मन में एक विचार आता है कि चलो मुझे फला फला गाड़ी लेनी है और जब तक वो गाड़ी नहीं मिलती तब तक वो बेचैन रहता है यू वॉन्ट्स टू अक्वायर इट फिर उसके लिए रिसोर्सेज जुड़ाओ पैसे इकट्ठे करो ये करो वो करो ब्ला ब्ला ब्ला। ये अथवा तो और लेटेस्ट एड्रेस कॉमन सिचुएशन जो हमारी सबकी है कहते हैं ना कि बम्बई में सभी व्यक्ति को एक रूम कम पड़ती है ऐसा रियल एस्टेट एजेंट्स कहते हैं मेरे एक दोस्त हमेशा कहते हैं कि जो सिंगल रूम में रहता, उसको चाहिए, जो में रहता उसको चाहिए, और है और बंगलों वालों को भी एक रूम कम पड़ता है यानी देर इज ऑलवेज ए डिजायर टू हैव मोर तो ऐसी कोई और हमेशा ये जुटाने के प्रयत्न में हम पड़े ही रहते हैं और इसके वजह से मानसिक बेचैनी रहती है और ये प्रश्न को ये समस्या को सुलझाने की भी हम कोशिश करते हैं यह अर्जुन अभी इस स्थिति पर पहुंचे हैं कि वो कह रहा है कि मुझे ये कोई मटेरियल प्लेजर की कोई अभी ख्वाहिश ही नहीं रही है ये मेरे दुख को दूर नहीं कर सके मेरा दुख कुछ ऐसा है कि ये मटेरियल चीजों के लिए भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं है और समग्र पृथ्वी का निष्कंटक राज्य और स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए तो इससे ज्यादा मटेरियल हैप्पीनेस क्या हो सकती है अर्जुन कहते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा दुख इससे दूर होने वाला यह नहीं है आंतरिक दाह इतना है कि इंद्रियों की सारी शक्तियां जो है वो हतप्रभ हो गई नष्टप्राय हो गई है शुष्क हो गई हैं शक्तिहीन हो गई हैं ऐसी स्थिति में जब बहुत शोक में मनुष्य होता है दुख में होता है तो मन आकुल हो जाता है स्वस्थ हो जाता है कभी-कभी कोई suddenly कोई ऐसा प्रसंग हो गया कि जिससे आपको बड़ा सदमा लगा तो ऐसे सदमे का मन या तो शरीर के ऊपर असर होता है समझो आपने किसी बड़ी कंपनी के शेयर ले लिए और उसके एनुअल रिजल्ट्स आने वाले हैं सो आपने सोचा था कि चलो इसमें कुछ अच्छा पैसे कमाएंगे एंड एज द लक वुड ए बिन उनका जो एनुअल रिजल्ट आया वो बहुत खराब आया और आपने सोचा था कि उसमें से पाँच दस लाख रुपए कमा लेंगे और उसमें से तीन चार पाँच लाख रुपए टूटने की बारी आई तो एक धक्का लगा आपको सडनली यू यू गोट अ शॉक तो ऐसी स्थिति में मन व्याकुल हो जाता है लाचारी महसूस करते हैं आप अरे क्या, क्या सोचा था क्या हो गया और इस समय फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है आपकी सबसे प्रिय भोजन की वानगी भी समझो कि आपकी पत्नी बनाकर लाए आपके पास फिर भी आप कहेंगे नहीं खाने की इच्छा नहीं है आज आज मूड नहीं है यानी शरीर के इंद्रियों के भोगों की इच्छा नहीं रहती लेकिन वो क्या है दो दिन चार दिन आठ दिन और बोलो दुख डेज पास वो जो दुख है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और हम वापस अपनी पटरी पर जैसे थे वैसे आ जाते हैं यानी ऐसा जो दुख है उसके लिए समय काल ही एक उसकी दवा है एंड काल के साथ वो दुख हट जाता है दूसरा हमारे मन में कोई प्रिय विषय की कामना हो और जब तक वो कामना पूर्ति नहीं होती जैसे अभी गाड़ी का या फ्लैट का एग्जांपल हमने देखा तो जब तक वो उसकी पूर्ति नहीं होती तब तक मन व्याकुल रहता है मन अशांत रहता है और उसके लिए हम कठिन परिश्रम करते हैं और जब तक वो प्राप्तन नहीं होता तब तक हम मायूस रहते हैं अशांत होते हैं लेकिन जैसे ये वस्तु में मिल गई तो हमारा वो दुख समाप्त तो हो गया हम आनंदित हो जाते हैं इस संसार में ज्यादातर लोगों का दुख ये दो कारणों की वजह से होता है एक सड़न धक्का सदमा लगा उसके वजह से या तो कोई मटेरियल थिंग प्राप्त करने की इच्छा है प्रमोशन चाहिए प्रमोशन नहीं मिला तब तक मन व्याकुल रहता है या तो धंधे में कोई बड़ा क्लाइंट है कि जो कंपटीटर के पास है और उसको आप खींचना चाहते हैं आप तो प्रयत्न करते ही रहते हैं कि नहीं नहीं दिस क्लाइंट आई शुड गेट जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक आप दुखी हैं निराश हैं थोड़े मायूस रहते हैं अशांत रहते हैं जैसे मिल गया आपका दुख समाप्त हो गया यू आर बैक टू नॉर्मल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फॉलो फॉल इन दिस कैटेगरी और इस तरीके के मटीरियल प्लेजर से जो लोग खुश हो जाते हैं जैसे एक बच्चा है उसको खिलौना चाहिए खिलौना आपने दे दिया तो बच्चा खुश वैसे हमें भी हमारे संसार के खिलौने मिल गए तो हम भी खुश हो जाते हैं ऐसे लोग जो गुह ज्ञान है अध्यात्म का ज्ञान है वो प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो सकते क्योंकि उनका जो गोल है इज ए वेरी लिमिटेड गोल उनकी जो जिज्ञासा है वो सच्ची नहीं है अर्जुन को शायद ऐसा कुछ होगा क्या ऐसी शंका न हो इसलिए अर्जुन स्वयं उसका खुलासा करते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आई डोट निस यानी ये जो मटेरियल संपत्ति है आई एम नॉट कंसर्न अबाउट इट अभी अर्जुन को ये इस पृथ्वी की संपत्ति या तो स्वर्ग की प्राप्ति ये सभी आसक्ति से अर्जुन बाहर निकले हैं विरक्त हुए हैं और अभी ये सारे जो भोग हैं उसमें से उनको वैराग्य प्राप्त हुआ है इज़ अन अटैच टू ऑल दिस वैराग्य भी तीन प्रकार के होते हैं एक है मंद वैराग्य मंद वैराग्य यू फील लिटिल अन अटैच स्वर्ग की इच्छा तो नहीं है यहां पृथ्वी के ऊपर जो भी मिला है उससे आप खुश हैं चलो भगवान ने बहुत कुछ दिया है अच्छा है वी आर हैप्पी दूसरा है मध्यम वैराग्य यानी सांसारिक विषयों से आप ऊपर उड़ गए कि नहीं अभी ये ये गाड़ी फ्लैट वगैरह ठीक है इट्स इन लेकिन स्वर्ग भोग की इच्छा रहती है कि चलो मृत्यु के बाद एटलीस्ट स्वर्ग मिल जाए ताकि यू you नो know, हमारा कल्याण हो जाए तो उसके लिए जो करना चाहिए ऐसे कुछ विधि विधान आप करते हैं और तीसरा वैराग्य जो है वो सुपरलेटिव वैराग्य है जो जिसको तीव्र वैराग्य कहते हैं कि सभी प्रकार के विषयों का उपभोग का ऐश्वर्य का त्याग जो अर्जुन की यह मनस्थिति है स्वर्ग भी नहीं चाहिए स्वर्ग के ऊपर राज्य भी नहीं चाहिए मुझे इंद्र भी नहीं बनना है तो अर्जुन को एक तीव्र वैराग्य प्राप्त हुआ है और ये तीव्र वैराग्य कोई मटीरियल उपलब्धि से उसका शमन नहीं होगा दूर नहीं होगा तो इसके लिए यू नीड समथिंग डिफरेंट और ये जो आत्मज्ञान है वो गुरु के उपदेश के बिना प्राप्त नहीं होता आचार्यवान पुरुषो वेद छंदों के उपनिषद में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को आचार्य अर्थात गुरु प्राप्त हुए हैं वही आत्म स्वरूप को जान सकता है और यह आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप नम्र होकर जाना चाहिए ऐसा शास्त्रों ने कहा है और जो अर्जुन यहां कह रहे हैं सातवें श्लोक का एक बार और पारायण कर लें भगवान श्री कृष्ण हमारे गुरु हैं तो उनके चरण में वंदन करते हुए लेट अस कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छा भी श्रेय निश्चित्रूहित में शिष्य स्थेह शादी मा प्रपन्नम भगवान कृष्ण हमारे गुरु हैं और अर्जुन को अर्जुन तो इतने बड़भाग्य थे कि कहीं भी किसी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि कृष्ण ही उनके सामने खड़े थे गुरु के रूप में और अर्जुन अत्यंत श्रद्धा से भावपूर्ण नेत्रों से सजल नेत्रों से कृष्ण से अपने मन में जो शोक हुआ है उस शोक को दूर करने के लिए इस शोक सागर को पार करने के लिए प्रार्थना करते हैं और शरणागति का स्वीकार करके कहते हैं कि मुझे उपदेश कीजिए मुझे अभी क्या करना चाहिए मुझे मेरी आत्मा की शांति चाहिए आई वॉन्ट इंटरनल पीस मे बी मिनियोफर्स विल फाइंड आवर सेल्व एट दिस स्टेज इस स्थिति पर हम हैं प्रभु ने हमको सब कुछ दे दिया है जो जीवन में जो पैसे इकट्ठे करने चाहते थे जो भी भोग विलास चाहिए थे संसार चाहिए था फैमिली चाहिए थी सब कुछ मिल गया अभी ऐसा लगता है कि हे प्रभु कुछ ऐसा करिए कि जिससे हमारे आत्मा को चिर शांति मिले परम शांति मिले इटरनल पीस हमें चाहिए यानी अर्जुन एंड लाइक अर्जुन maybe we can also say that we have reached a point where the only thing that matters for us is the ultimate cure for our internal sorrow a cure that is permanent or ye hame koi sansar ki sampatti hame nahi mila de sakti hai kyunki sansar ki sabhi sampattiyan sansar ki sabhi cheeze ye jo shok hai uska टेम्पररी सॉल्यूशन दे सकती है परमानेंट नहीं और अल्टीमेट क्योर अर्जुन यहां मांग रहे हैं यानी अर्जुन परमात्मा से वह विवेक मांग रहे हैं कि जिस विवेक से अर्जुन को शांति मिले मुक्ति मिले तो अर्जुन ने परमात्मा का शिष्यत्व स्वीकार किया परमात्मा से कहा कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर है जो सबसे अच्छा है उसका आप मुझे उपदेश कीजिए मैं आपका शिष्यत्व अपने आप आपकी शरण में आकर आपकी शरणागति लेकर आपका शिष्यत्व ग्रहण कर रहा हूँ और हे प्रभु ये जो सारी मटेरियल संपत्तियाँ हैं ये मेरा आंतरिक शोक है का जो शोक उसको दूर कर, कर नहीं सकते हैं तो अभी आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा शोक दूर हो और इस मनस्थिति में अर्जुन की फिजिकल कंडीशन क्या है ये संजय अगले श्लोक में नवे श्लोक में डिस्क्राइब करते हैं आइए एक एक चरण बोलते हैं संजय उवाच नौवा श्लोक जय उवाच्वाषि के मुक्त ऋषि केश गुड़ाकेशनप गुड़ाकेशन तप न गोविंद इति गोविंद त्वा तूषि बभूव उक्वा तूषि बोलेंगे संजय उवाच एव ऋषि केशम इति गोविंद उूषि बभूव दुवर संजय उवाच एवुक्त ऋषि केशं गुड़ाकेश इति योत्स्य गोविंद उर्थ देखते हैं इसका संजय उवाच संजय ने कहा संजय अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं उक्त ऐसा कहते हुए ऐसा कहके हैविंग स्पोकन दिस ऋषिकेशम ऋषिकेश को परमात्मा को परमात्मा से ऐसा कहते हुए गुड़ाकेश यानी अर्जुन गुड़ाकेश क्या है हम पहले देख चुके हैं अर्जुन गुड़ाके शनि निद्रा को जिन्होंने जीत लिया है वैसे अर्जुन परंतप डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑफो शत्रुओं को बड़े ताप से परेशान करने वाले अर्जुन न योत्स्य न यानी नहीं योत्स्य युद्ध नहीं करूंगा इति ऐसा गोविंदम कृष्ण से उक्तवा कहकर तूषणि तूष्णी मानी शांत चुप साइलेंट बभूव यानी कि हो गए ह यानी क्लियरली साफ साफ तो संजय अर्जुन की मनस्थिति को डिस्क्राइब कर रहे फिजिकल कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऋषिकेश कृष्ण से गुड़ाकेश और परंतप अर्जुन ने ऐसा कहकर मैं नहीं युद्ध करूंगा मैं नहीं लड़ूंगा ऐसा कृष्ण से साफ साफ इन वेरी क्लियर वर्ड्स कहते हुए वो चुप हो गए ही बिकेम क्वाइट अर्जुन यहां एज एज एज वी डिस्कस अर्लियर कईयों का मत है कि अर्जुन ने जब शिष्यत्व स्वीकार किया तो मैं युद्ध नहीं करूंगा ये निर्णय उन्होंने स्वयं लिया तो उनका जो शिष्यत्व था वो संपूर्ण नहीं था उनकी जो शरणागति थी वो संपूर्ण नहीं थी ऐसा कईयों का मानना है यहां एक्चुअली थोड़ा भीतर जाएं अर्जुन की मनस्थिति में तो अर्जुन ने दोनों बातें अपने मन में उसकी तुलना की विचार भी किया और जैसे अगले श्लोक में कहा युद्ध करके मिलने वाला क्या है और ये मेरे शोक का समाधान है क्या वो उनको नहीं लग रहा है अंदर से जो घुटन हो रही है तो उस घुटन को लिए हुए अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं युद्ध करना मेरे लिए सही नहीं रहेगा अर्जुन भगवान की जो बात है भगवान ने जो कार्पण्य दोषोपावता स्वभाव में कहा सॉरी भगवान ने पार्थव में कहा कि युद्ध करो उस बात का अर्जुन के मन में पूरा पूरा आदर है मानना भी चाहते हैं भगवान की बात को लेकिन अंदर से कुछ घुटन ऐसी हो रही है कि युद्ध करके भगवान बोल रहे हैं कि मैं युद्ध करूं लेकिन युद्ध करके भी मुझे मिलेगा तो फिजिकल मटेरियल थिंग्स और ये अभी मेरे लिए मेरे दुख का उपाय नहीं है ऐसा अर्जुन को अंदर से बार बार लग रहा है तो अभी उन्होंने अपनी जो मन की जो घुटन है वो घुटन को बिल्कुल स्पष्ट स्वरूप में स्पष्ट शब्दों में साफ साफ कह दी कि प्रभु मैं युद्ध नहीं कर सकता आई जस्ट कैन नॉट फाइट इन दिस स्टेट ऑफ माइंड इतना कह कर भगवान से अभी कुछ कहने को बाकी नहीं है पहले अध्याय में अर्जुन ने जो भी अपनी सारी लॉजिक शास्त्रों का वगैरह प्रमाण देकर युद्ध नहीं करने के लिए लॉजिक रखी परमात्मा ने नहीं मानी दूसरे अध्याय के शुरुआत में क्लैब्यम मासम पार्थ करके अर्जुन से कहा कि युद्ध करो थोड़ी देर के लिए मन में बात आई भी सही कि चलो भगवान कहते हैं तो युद्ध करना चाहिए फिर भी कन्फ्यूज़ हो गए भगवान से कहा भी सही कि इन लोगों को मार के मुझे जो राज्य मिलेगा रक्तरंजित राज्य में क्या करूंगा उसको लेकर फाइनली कन्फ्यूज होकर परमात्मा की शरण ले ली और अभी साफ कह दिया अगले श्लोक में कि मुझे ये मटेरियल प्लेजर मेरे दुख को समाधान नहीं दे सकेगी और युद्ध करने से क्योंकि ये मटेरियल प्लेजर ही मिलने वाले हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा यह कहकर चुप चुप हो जाते हैं अभी यहां एक सटल बात आती है जिसको समझ लें ए वेरी वेरी फाइनर एस्पेक्ट ऑफ दिस कि ये बात संजय ध्रुतराष्ट्र से कह रहे हैं कि अर्जुन ये कहकर चुप हो गए संजय स्वयं बड़े विद्वान थे तो उनके मन में हृदय में कहीं कहीं एक थोड़ी सी आशा थी कि यह कहने पर अर्जुन की यह मनस्थिति है ये युद्ध जीतकर पृथ्वी का साम्राज्य मिले स्वर्ग का साम्राज्य मिले तो भी अर्जुन को नहीं चाहिए क्योंकि उनका दुख दूर होने वाला नहीं है ये कहते हुए संजय सोच रहे हैं कि शायद ध्रुतराष्ट्र भी सोचे कि हां बात तो सही है यह युद्ध करके अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है और ध्रुतराष्ट्र के मन में भी ये बात जो और ये युद्ध को रोक सके लेकिन धुतराष्ट्र तो अपने पुत्र प्रेम में इतने अंध हो चुके थे कि ये बात उनके मन में आना तो मुश्किल ही था और यहाँ क्योंकि अर्जुन ने इतने बड़े विजय के सामने कृष्ण की शरण ले ली तो अब अर्जुन के साथ तो कृष्ण हो गए क्योंकि कृष्ण की शरण में है वो इसलिए संजय के मन में एक बात अभी पक्की हो गई कि अर्जुन की विजय निश्चित है तृत तो के लिए यह थी जो उन्होंने गवा दी यहां संजय ने अर्जुन की आंतरिक बाह्य दोनों स्थिति का वर्णन किया गुड़ाकेश का अर्थ हम पहले देख चुके हैं एक तो अर्थ ये है गुंगराले बाल वाला और दूसरा गुड़ा यानी निद्रा जिनके ऊपर गुड़ा का ईश ईश यानी संयम उसके ऊपर कब्जा करने वाले निद्रा के ऊपर जिसका संयम है निद्रा को जिसने जीता है ऐसा अर्जुन निद्रा यानी इनर्शिया तमस आलस्य प्रमाद इसके ऊपर जिसका पूर्ण विजय है वैसे अर्जुन और ऋषिकेश का भी अर्थ हमने देखा है ऋषिक ऋषिकाणाम इंद्रिया ऋषिकाणाम और इनके ईश यानी भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान की सत्ता से समस्त इंद्रियों को सत्ता स्पूर्ति चेतना वगैरह प्राप्त होती है एक बात यहां समझ लें भगवान कृष्ण अभी कृष्ण को दो, दो अर्थ में देख सकें परमात्मा के स्वरूप में और यहां देहधारी कृष्ण जो है मानव देहधारी कृष्ण है तो कृष्ण इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों के त्यागी नहीं यानी कृष्ण ने इंद्रियों के ऊपर अपनी सत्ता जमाए रखी है लेकिन इंद्रियों का त्याग नहीं किया यानी कि इंद्रिया के जो भोग विषय हैं, उसका त्याग नहीं किया बचपन में बाल लीला जब भी करी तो मक्खन खाके उसका स्वाद लिया गोपियों से छेड़खानी भी कर ली यानी ही हैज नॉट गिवन अपज कंट्रोल्ड द सेंसेस वेणुनाथ किया अच्छा संगीत बजाया तो कहने का तात्पर्य यह है ऋषिकेश ऋषिकेश शब्द से हमें यह समझना है कि इंद्रियों को जिन्होंने वश किया है अपने कंट्रोल में रखा है द सेंसेस आर इन इज कंट्रोल उनका त्याग नहीं किया है अपनी इच्छा से इंद्रियों के पास कार्य करवाते हैं लेकिन इंद्रिय जन्य विषयों का त्याग नहीं करते हैं इस ऋषिकेश को इस कृष्ण को आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए ऐसा अर्जुन का कहने का तात्पर्य है यहां गोविंद शब्द का प्रयोग किया हुआ है गोविंद शब्द का अर्थ भी बहुत प्यारा है गौ भी वेदांत वाक्य ही एवं विंदते लभ्य इति गोविंद जिसका स्वरूप ही वेदांत वाक्यों से ही समझा जा सकता है वह गोविंद है यानी कृष्ण को पूरा पूरा समझना है तो वेदांत का पूरा अभ्यास करेंगे तो ही कृष्ण तत्व जो है उसको हम पा सकेंगे उसके बारे में हमें कुछ पता चलेगा दूसरे अर्थ में कहा गया है गाम वेद लक्षणाम वाणीम विंदती इति गोविंद गाम वेद लक्षणाम वाणीम विंदती इति गोविंद जो समस्त वेदों को जानते हैं या तो समस्त वेदों की वाणी जिनके मुखारविंद से प्रकट हुई है वह गोविंद है यानी गोविंद शब्द कहकर यहां संजय ने कृष्ण का जो सही रूप है वो प्रकट किया है तुष्णिम बभुव तुष्णिम यानी अर्जुन की बाह्य और आंतरिक व्यवस्था आंतरिक अवस्था उनकी जो बताते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर अर्जुन बाह्य रूप से फिजिकली शांत हो गए बैठ गए और आंतरिक रूप में इंद्रियों से भी शांत हुए पहले अर्जुन ने सभी इंद्रियों को युद्ध के कार्य में प्रवृत्त किया था हाथ में धनुष्य लेकर खड़े हो गए थे अब धनुष्य नीचे रख दिया गया है और सारी इंद्रियां में जो युद्ध करने का जोश था वो पूरा जोश पिघल गया है मन से भी कुछ अलग सतह पर है इंद्रियां शांत हुई स्तब्ध हुई हैं फ्लेबर गास्टेड फिजिकल उपभोग की सारी प्रवृत्ति आकर्षण लालसाएं समाप्त हो गई हैं और इसलिए ये इंद्रिय शांत हो गई है इंद्रियों के ऊपर एक संयम आया है तो युद्ध नहीं करूंगा यह कहने के पीछे कृष्ण के जो युद्ध करने की आज्ञा थी उसकी उपेक्षा नहीं है लेकिन ये जो विजय ये जो राज्य का उपभोग ये जो स्वर्ग का साम्राज्य इससे मिलने वाला मान सम्मान ये सब जो आकर्षण है वो अपने आप मिट गया है और अंदर से कुछ दूसरा जानने की आत्म जिज्ञासा आप कहें ये उत्पन्न हुआ है तो बाहरी विषयों का जो आकर्षण से जो अशांति थी वो चली गई इसलिए वो शांत हो गए बाहरी विषयों के ऊपर और दौड़ने वाला जो मन था वो मन इन विषयों के निरर्थक का और उनकी मर्यादा समझने से कारण वो मन अभी उसमें से हट गया है मन सांसारिक विषयों से आसक्ति रहित हो गया है बट यहां एक बात हुई है कि भौतिक विषयों के निरर्थकता अर्जुन को समझ में आ गई लेकिन उसका पर्याय क्या है मन में जो शोक है मन में जो वॉइड है मन के अंदर जो खाली पन्ना लग रहा है अभी उसका क्या उपाय है वो अर्जुन परमात्मा से जानना चाहते हैं तो सातवें श्लोक में अर्जुन सरेंडर्ड श्री कृष्ण के पास उनका मशवरा चाहा गाइडेंस मांगी उनसे अर्जुन को मालूम था कि अभी वह स्वयं कोई निर्णय करने के लिए शक्तिमान नहीं है युद्ध को तो छोड़ो ही और इसलिए उन्होंने अपनी मनस्थिति को स्पष्ट किया और कह दिया कि मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं और शांत हो गए मात्र अर्जुन शाब्दिक रूप से शांत नहीं हुए हैं शरीर से मन से शांत हुए हैं यश बेगम काम और ये जो स्थिति है यहाँ देखिए अगले श्लोक तक महाभारत कार ने श्लोक का जो मीटर था वो त्रिष्टूपन में रखा था और संजय की बात जब भी संजय ने ये बात करी तो यहाँ उन्होंने ये मीटर चेंज कर दिया वापस अनुष्टुप्षन में आ गए तो यहाँ ये बात हम ये समझें लेटेस Try to capture, appreciate, understand and इम्बाइब the Arjun's state of mind, Arjun's body language के सारी कामनाओं से जिन्होंने निवृत्ति ले ली है सांसारिक सुखों और स्वर्ग के सुखों को भी जिनके नजर में उसकी कोई अभी अहमियत नहीं रही है लेकिन इसके अलावा क्या वो अभी तक दृष्टि या तो वो लाइट आई नहीं हो प्रकाश नहीं आया है तो कंफ्यूजन है मन के अंदर एक प्रकार का खाली है देर इज समय एंड बिकॉज ऑफ दैट अर्जुन कहते हैं अटेंटिवली भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं कि अब मुझे क्या करना है परमात्मा हमें बताइए यहाँ बैठे हुए हम सब मोस्ट ऑफ अस इस स्थिति में शायद हैं कि संसार से प्राप्त उपलब्धियां हमें मिल चुकी हैं शायद अभी कुछ ज्यादा पाने की इच्छा मन में नहीं है बहुत हमें चो गोपाल तो हम भी अर्जुन की तरह शरीर से मन से शांत हो जाए और अपने आप को तैयार करें परमात्मा की वाणी सुनने के लिए कि जो हमें मोक्ष की ओर आत्मज्ञान की ओर ले जाएगी लेट अस प्रिपेयर अवर सेल्फ एक मैदान बनाएं प्लेन जिसके ऊपर हम परमात्मा की वाणी को अंकित कर सकें अस गो टू लॉर्ड कृष्णा विथ ए क्लीन स्लेट और उनका जो उपदेश अभी आने वाला है आगे आने वाले श्लोकों में कि जिसको हम बराबर अच्छी तरह से आत्मसात कर सके तो हमारे गुरु परम गुरु कृष्णों को एक बार वंदन कर लेते हैं वसुदे वसुत कंसचाणूर मर्दनम देवकी देकी पर वंदे जगद्गु का दोषो स्वभा पृच्छा तां धर्म संमूचेता श्रेयशानिश्चित्रूहित शिष्य स्थेहम त्वां प्रपन्नम् हमारे परम गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरण में वंदन करते हुए आज के सत्र को प्रार्थना के साथ विराम देंगे आइए प्रार्थना करते हैं आसोमसगमय तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय भवतु भवतु स्ति शांति मंगल भवतु लोका समस्ता सुखिनो ना कर्ता हरी कर्ता ही करता केवलम हरी शांति शांति आ सभी के हृदय कमल में विराजमान परमात्मा श्री कृष्ण को वंदन करते हुए आज के सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं अगले शनिवार को फिर मिलेंगे जय श्री कृष्ण